आध्यात्मरामण उत्तरकांड सर्ग राक्षसों के राज्यस्थापन का विवरण श्रीमहादेवाच श्रीराम वचन शुवा परमानंद निर्भर मुनि प्रोवाच सदसी त्र शवता अतिवित्ते स्वरोत्र काल के नुष्पकारूढ़ द्रष्टुमजसा श्री महादेव जी बोले हे पार्वती रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर अगस्त मुनि अत्यंत आनंद से भर गए और उस सभा में सबके सुनते हुए फिर कहने लगे हे राम किसी समय धनपति कुपेश जी अकस्मात्म अपने पिता से मिलने के लिए पुष्पक विमान पर चढ़कर आए दृष्टी त्र भ्रजमसी पुत्रीप्य ग्रवण अब्रवीत पुत्र पश्यधनाध्यक्ष जलंत से नेजसा तमप्य भूया तथा यत्न करो प्रभो जब राक्षसी कैकेशनी कैकैस कैकसी ने महातेजस्वी कुबेर को पिता के पास विराजमान देखा तो वह अपने पुत्र रावण के पास जाकर बोली बेटा अपने तेज से प्रकाशमान इस धनपतियों पति को देखो और हे समर्थ तुम भी वह प्रयत्न करो जिससे ऐसे हो जाओ पुत्रपस जाओो रूप प्रतिमको दुतन समोवापी कविष्याम्यंब मश्य सन्तापम त्यज सुब्रते इतक्वा दुष्कर्त तपसद स्कंधर अगम फल सिंथ गोकर्ण तो सहानुज्मास्था भ्रातरस्य तपो महत आस्थिता दुष्कोरवोकतापनम दस वर्ष सहस्त्राणी कुंभकर्णो करो तपनकर रावण ने तुरंत ही बड़े रोष से प्रतिज्ञा की हे सुब्रत वाली तुम खेद न करो देखो मातः मैं शीघ्र ही कुबेर के समान अथवा इससे भी अधिक ऐश्वर्यशाली हो जाऊंगा ऐसा कह भाइयों के सहित रावण इच्छित फल प्राप्ति के लिए गोकर्ण क्षेत्र में दुष्कर तपस्या करने चला गया वहाँ वे तीनों भाई अपने अपने व्रत में दृढ़ रहकर समस्त लोको को तपाने वाला अति महान तप करने लगे उनमें से कुंभकर्ण ने दस हजार वर्ष तक तप किया विभिषणों पर धर्म आत्मा सत्य धर्म पर पंच वर्ष सहस्राणी पाधे दिव्य वर्ष सहस्रम तो निराहारो दसानन पुणे वर्ष सहस्रे तो्रवम वर्ष सहसारा तस्थिच सत्य धर्म पारायण धर्मात्मा विभीषण भी, भी पांच हजार वर्ष तक एक ही पांव से खड़े रहे रावण एक हजार दिव्य वर्ष तक निराहार रहा फिर सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने पर उसने अपना एक मस्तक अग्नि में हवन कर दिया इसी प्रकार उसे 9000 दिव्य वर्ष बीत गए अथ वर्ष सहस्रेत दसमें दशम दस शिथुम काम से धर्मात्मा प्राप्त प्रजापति वस्त वस्त दश्रीव प्रीत स्मृत्य वरम वर दासामी यत्ते मनथिकांक्षित दस ग्रीव पित्रम प्रहिष्टे नब दस हजार वर्ष बीतने को हुए और जिस समय रावण अपना दसवा सिर भी काटने को उद्यत हुआ तो धर्मात्मा ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले बेटा रावण मैं प्रसन्न हूँ तू वरमान मैं तेरी जो इच्छा होगी वही पूर्ण करूँगा यह सुन रावण ने अति प्रसन्न होकर अमृत विणोमी स वरदो यदि मे तथा दैवता अवध्यतु तु मे दृण भूता मानुषाः प्रजाध्यक्ष अग्नौता भविष्य यथा पूर्व अक्षया हे ईश्वर यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो मैं अमरता मांगता हूँ मैं गरुण सर्प यक्ष देव और दानव आदि किसी से भी न मारा जा सकूं। बस मैं यही वर मांगता हूं। बेचारे मनुष्य तो तिनकों के समान हैं उनसे मुझे भय नहीं है तब ब्रह्मा जी ने ऐसा ही हो यह कहकर रावण से फिर कहा हे सुरश्रेष्ठ हे असुरश्रेष्ठ तुमने अपने जो शिर अग्नि में होम दिए हैं वे पहले के समान फिर हो जाएंगे तथा हे साधुश्रेष्ठ उनका कभी नाश न होगा एवंक्तो रा दसग्रीव प्रजापतिषण उवाचेद प्रणतम भक्त स्थल हे रावण से इस प्रकार कह फिर भक्तवस्थल ब्रह्माजी ने अतिनीत विभीषण से कहा विभीषण तयावश्य कृतम धर्माथमोत्तम तपस्तो वरम वस्तृस्वाभिमत हित नाजलिर्वाक्यमब्रवीत में शाश्वती मारोच य धर्मं मे बुद्धि वस् विभीषण तुमने यह श्रेष्ठ तप धर्म संपादन के लिए किया है इसलिए बेटा तुम्हें जो हितकर वर अभीष्ट हो मांगो तब विभीषण ने उन्हें नमस्कार कर उनसे हाथ जोड़कर कहा भगवान मेरी बुद्धि सर्वदा निश्चल रूप से धर्म में ही रहे उसकी कभी किसी अवस्था में भी अधर्म में रुचि न हो तथा प्रजापति प्रीतो विभीषणम अथा भविष्यसि तम धर्मशीलोसी तथा चविष्य अयाचिथि कुंभकर्णोवाच वरम सुब्रत इस पर ब्रह्मा जी ने अति प्रसन्न होकर विभीषण से कहा बेटा तुम बड़े धर्मनिष्ठ हो तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा ये विभीषण यद्यपि तुमने मांगा नहीं है फिर भी मैं तुम्हें अमृत्व का वर देता हूँ तदनंतर वे कुंभकर्ण के से बोले हे सुब्रत तुम वर मगो वाण्या व्याप्त प्राह कुंभकर्ण पितामहते देव देवसन्मासान सान दिन में कम तुम जनम एवस्थम प्राह ब्रह्मा दृष्टवादिभव सरस्वती चतर्वक् निर्गता प्रहो तब कुंभकर्ण देवताओं की प्रेरणा से फैलाई हुई सरस्वती देवी की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी से कहा हे देव मैं छह महीने सोऊं और एक दिन भोजन करूं ब्रह्मा जी ने उससे देवताओं की ओर देखते हुए कहा ऐसा ही हो उनके ऐसा कहते ही सरस्वती तुरंत ही उसके मुख से निकलकर स्वर्गलोक को चली गई कुंभकर्णस्तुष्टा चिंतया अन्य सी निर्गत विधि सुमाली वरलब्धास्तान् पौत्रचरा पाता निर्भया प्राजार दे इस दुष्ट चित्त कुंभकर्ण ने मन ही मन दुखित होकर सोचा अहो भाग्य का चक्र तो देखो जिसकी मुझे इच्छा ही नहीं है ऐसी बात में मुख से क्यों मेरे मुख से क्यों निकल गई अपने नाती तीनों राक्षसों को वर मिलने का समाचार सुनकर सुमाली प्रहस्तादि राक्षसों को साथ लिए निर्भयता निर्भयतापूर्वक पाताल से आया या दसग्रीव परस्व्य वचन चेदमब्रवीद दृष्टियावृत्तों वाचि मनोरथ यंका त्यक् जाता रतल तद्गत नो महाबाहो महदिष्णु कृतम भय और के हृदय से लगाकर बोला बेटा बड़े आनंद की बात है कि आज मेरा चाह चाह हुआ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया जिसके भय से हम लंकापुरी को छोड़कर पाताल लोक को चले गए थे महाबाहो आज हमारा वह विष्णु का भय जाता रहा अस्मा पूर्व मुशिता लंकेम धन देयनते प्रत्यानेतु क्रांता मिदालम बलेनापि बलेनापे राधु कुतः सुहक्त रावण प्राहारह से प्रभाषित इस लंकापुरी में जो अब तुम्हारे भाई कुबेर का अधिकार में है पहले हम रहा करते थे अब तुम्हें इसे समान नीति से अथवा बलपूर्वक फिर लौटा लेने चाहिए बंधुत्व का विचार न करना चाहिए क्योंकि राजाओं के बंधु उनके कब हितकारी हुए हैं सुमाली के ऐसा कहने पर रावण ने कहा आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए वित्ते सो गुरुस्माकुवा तमब्रवी प्रहस्त प्रस्थित स्कंधर शुण रावण यत् नम वक्त अर्से नाधीता राजधधर्मास्ते नीतिशास्त्र तथा धनपति कुबेर हमारे बड़े हैं यह सुनकर प्रहस्त ने रावण से अति नम्रता नम्रतापूर्वक कहा हे रावण मैं जो कुछ कहता हूँ सावधान होकर सुनो तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए अभी तुमने राजधर्म और नीति शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है सौ भ्रात्र शुणु मे वो कश्य पश्य सुता देवासा महाबला परस्परम परस्परम अयुंत त्यक्तम आयुधे तनम राजन वैरम में तो नहीं हुआ करता हे समर्थ, इस विषय में मैं जो कुछ निवेदन करता हूँ सुनिए महर्षि कश्यप जी की संतान देवता और राक्षस बड़े शूरवीर थे इसलिए वे बंधुत्व को तिलांजलि देकर परस्पर अस्त्र शस्त्रों से लड़ने लगे हे राजन देवताओं के साथ हमारा वैर कुछ हाल ही का नहीं है यह तो आरंभ से ही चला आता है। प्रहस्तस्य हैच्रुवा दस ग्रीव दुरात्मति क्रोधताचलमन घात दूतम प्रहस्तम संप्रेश्य निष्काश्यम धनम लंका महाक्रम महाक्रम्य सचिव राषसाक लंका महायशा गैलास शिखर शिव दुरात्मा प्रहस्त के ये वचन सुनकर रावण ने कहा तो ठीक है उस समय उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह तुरंत ही त्रिकूट पर्वत पर पहुंचा। उसने प्रहस्त को अपना दूध बनाकर भेजा और कुबेर को लंकापुरी से निकालकर उस पर अपना अधिकार किया तथा अपने राक्षस मंत्रियों के सहित वहां सुखपूर्वक रहने लगा महायशस्वी कुबेर ने लंकापुरी को छोड़कर पिता के कहने से कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या द्वारा श्री महादेव जी को प्रसन्न किया तेन सख्यम्य ते ना पिपाल अलका नगरीम त्र निमे विश्वमण दिग्पालम चक्रा चकारा शिवेन्वणो राक्षसैंषि सहानुज राज्यं चकारा सुराकीयन खल भगनी कालखंजा दद विकणी तथा उनसे मित्रता स्थापित कर उन्होंने सुरक्षित हो वहाँ विश्वकर्मा से अलग अलका नगरी बनवाई वहाँ वे भगवान शंकर जी की रक्षा में रहकर दिगपाल्व एक दिशा का अधिकार भोगने लगे इधर महादुष्ट रावण राक्षसों से अभिषिक्त हो अपने भाइयों के सहित तीनों लोगों को कष्ट देता हुआ राक्षसों का राज्य करने लगा उस महाम राक्षस ने अपनी विकराल वतना बहन कालखंज के वश में उत्पन्न हुए विद्युजीव नामक राक्षस को विवाह दी विद्युजिहाय नामना माया माहि निषाचर ततो मयो विश्वकर्मा राक्षसा दिते सु ंदोदरी दतक सुंदरी रावणाज पुन शक्ति इसी समय राक्षसों के विश्वकर्मा पुत्र मैंने अपनी त्रिलोक सुंदरी कन्या मंदोदरी रावण को दी और फिर उसे प्रसन्न चित्त से एक अमोघ शक्ति भी दी